पत्रावली तीन सौ पैंतीस अल्मोड़ा एक जून अठारह सौ संतानवे प्रियश्री वेदों के विरुद्ध तुमने जो तर्क दिया है वह अखंडनीय होता यदि वेद शब्द का अर्थ संहिता होता भारत में यह सर्व सम्मत है कि वेद शब्द में तीन भाग सम्मिलित हैं संहिता ब्राह्मण और उपनिषद इनमें से पहले दो भाग कर्मकांड संबंधी होने के कारण अब लगभग एक और कर दिए गए हैं सब मतों के निर्माताओं तथा तत्वज्ञानियों ने केवल उपनिषदों को ही ग्रहण किया है केवल संहिता ही वेद है यह स्वामी दयानंद का शुरू किया हुआ बिल्कुल नया विचार है और पुरातन मतावलंबी या सनातनी जनता में इसको मानने वाला कोई नहीं है इस नए मत के पीछे कारण यह था कि स्वामी दयानंद यह समझते थे कि संहिता की एक नई व्याख्या के अनुसार वे पूरे वेद का एक सुसंगत सिद्धांत निर्माण कर सकेंगे परंतु कठिनाइयाँ जो कि त्यों बनी रही केवल वे अब ब्राह्मण भाग के संबंध में उठ खड़ी हुई और अनेक व्याख्याओं तथा प्रक्षिप्तता की परिकल्पनाओं के बावजूद भी बहुत कुछ शेष रह गई अब यदि संहिता के आधार पर एक समन्वयपूर्ण धर्म का निर्माण संभव हो सकता है तो उपनिषदों के आधार पर एक समन्वयपूर्ण एवं सामंजस्यपूर्ण मत का निर्माण सहस्र गुना अधिक संभव है फिर इसमें पहले से रा, स्वीकृत राष्ट्रीय मत के विपरीत जाना भी नहीं पड़ेगा यहाँ अतीत के सब आचार्य तुम्हारा साथ देंगे तथा उन्नति के नए मार्गों का विशाल क्षेत्र तुम्हारे सामने खुला होगा ये गीता हिंदुओं की बाइबिल बन चुकी है और वह इस मान के सर्वथा योग्य भी है परंतु श्री कृष्ण का व्यक्तित्व काल्पनिक कथाओं की कुहेलिका से ऐसा आच्छादित हो गया है कि उनके जीवन में जीवनदायिनी स्फूर्ति प्राप्त करना आज असंभव सा जान पड़ता है दूसरे वर्तमान युग में नई विचार प्रणाली और नवीन जीवन की आवश्यकता है मैं आशा करता हूँ कि इससे तुम्हें इस ढंग से विचार करने में सहायता मिलेगी आशीर्वाद के साथ तुम्हारा विवेकानंद मेरी हेल्बायस्टर को लिखित मेरी हेल बाइस्टर को लिखित अल्मोड़ा दो जून अठारह सौ संतानवे प्रिय मेरी मैं अपना बड़ा गप्पी पत्र जिसके लिए वादा कर चुका हूँ आरंभ कर रहा हूँ इसकी वृद्धि का पूरा इरादा है और यदि यह इसमें विफल होता है तो तुम्हारे ही कर्मों का दोष होगा मुझे विश्वास है कि तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा मेरा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब रहा है अब थोड़ा सुधर रहा है आशा है शीघ्र चंगा हो जाऊंगा। लंदन के कार्य का क्या हाल है मुझे आशंका है कि वह चौपट हो रहा है क्या तुम ज्यादा कला लंदन जाती हो क्या स्टडी को नया बच्चा पैदा हुआ आजकल तो भारत का मैदानी प्रदेश आग सा तप रहा है मैं वह गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता इसलिए मैं इस पर्वतीय स्थान पर हूँ मैदानों की अपेक्षा यह थोड़ा ठंडा है मैं एक सुंदर बाग में रहता हूं, जो अल्मोड़े के एक व्यापारी का है बाग कई मील तक पहाड़ों और वनों को स्पर्श करता है परसों रात में एक चिता जहाँ आ धमका और बाग में रखी गई भेड़ों बकरियों के झुंड से एक बकरा उठा ले गया नौकरों का शोरगुल और रखवाली करने वाले तिब्बती कुत्तों का भूखना बड़ा ही भयावह था जब से मैं यहाँ ठहरा हूँ तब से ये कुत्ते रात भर कुछ दूरी पर जंजीरों से बंध कर, कर रखे जाते हैं ताकि उनके भूखने की जोर की आवाज़ से मेरी नींद में बाधा ना पड़े इससे चीते का दाव बैठ गया और उसे बढ़िया भोजन मिल गया शायद हफ़्तों बाद इससे उसका खूब भला हो क्या तुम्हें कुमारी मूलर की याद है वे यहाँ कुछ दिनों के लिए आई हैं और जब उन्होंने चीते वाली घटना सुनी तो डर सी गई लंदन में सिझाई सिजा, हुई खालों की बड़ी मांग जान पड़ती है और अन्य बातों की अपेक्षा इस कारण हमारे यहाँ के चीतों और बाघों पर विपत्ति उम्र पड़ी है इस वक्त जब मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ तब मेरे सम्मुख विशाल बर्फीली चोटियों की लंबी लंबी कतारें खड़ी दिखाई पड़ रही है जो अपराह की थपोज्वलता परावर्तित कर रही है यहाँ से नाग की चीज में वे लगभग बीस मील दूर हैं और चक्करदार पहाड़ी मार्गों से जाने पर वे चालीस मील दूर पड़ेंगी मुझे आशा है कि काउंटेंस के पत्र में तुम्हारे अनुवादों का अच्छा स्वागत हुआ होगा अपने यहाँ के कुछ देशी नरेशों के साथ इस उत्सव काल में लंदन आने का मेरा बड़ा मन था और बड़ा अच्छा अवसर भी था किंतु मेरे चिकित्सकों ने इतने जल्दी काम का जोखिम उठाने की अनुमति मुझे नहीं दी क्योंकि यूरोप जाने का अर्थ है कार्य है ना कार्य नहीं तो रोटी नहीं यहाँ गेरुआ वस्त्र काफ़ी है और इससे पर्याप्त भोजन मुझे सुलभ हो जाएगा जो हो अतिवांछनीय विश्राम ले रहा हूँ आशा है इससे मुझे लाभ होगा तुम्हारा कार्य कैसा हो रहा है खुशी के साथ या अफसोस के साथ क्या तुम पर्याप्त विश्राम करना पसंद नहीं करती मान लो कुछ साल का विश्राम और कोई काम न करना पड़े सोना खाना और कसरत करना कसरत करना खाना और सोना यही आगे कुछ महीनों तक मैं करने जा रहा हूँ श्री गुडविन मेरे साथ है तुमको उन्हें भारतीय पोशाक में देखना चाहिए मैं बहुत जल्द उनका मूड मुड़वा उन्हें पूरा सन्यासी बनाने जा रहा हूँ क्या तुम अब भी कुछ अभ्यास कर रही हो क्या उससे तुम्हें कुछ लाभ मालूम पड़ता है मुझे पता लगा है कि श्री मार्टिन का देहांत हो गया श्रीमती मार्टिन का क्या हाल है क्या कभी कभी उनसे मिलती हो क्या तुम कुमारी नोबेल को जानती हो कभी उनसे मिलती हो यह मेरे पत्र का अंत होता है क्योंकि भारी अंधड़ चल रहा है और लिखना असंभव है प्रिय मेरी यह सब तुम्हारा कर्म दोष है क्योंकि मैं तो बहुत सी अद्भुत बातें लिखना चाहता था और तुम्हें ऐसी सुंदर कहानियां सुनाना चाहता था परंतु उन्हें भविष्य के लिए मुझे स्थगित करना पड़ेगा और तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी तुम्हारा सदैव प्रभु प्रभु, प्रभु पदाश्रित विवेकानंद तीन सौ सैंतीस भगनी निवेदिता को लिखित अल्मोड़ा तीन जून अठारह प्रिय कुमारी नोबल यहाँ तक मेरा जहाँ तक मेरा संबंध है मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ मैंने बहुत से स्वदेशवासियों को जागृत कर दिया है और यही मैं चाहता था अब जो कुछ होना है होने दो कर्म के नियम को अपनी गति के अनुसार चलने दो मुझे यहाँ इस लोक में कोई बंधन नहीं है मैंने जीवन देखा है और वह सब स्वार्थ के लिए है जीवन स्वार्थ के लिए प्रेम स्वार्थ के लिए मान स्वार्थ के लिए सभी चीज़ें स्वार्थ के लिए मैं पीछे दृष्टि डालता हूँ तो यह नहीं पाता कि मैंने कोई भी कर्म स्वार्थ के लिए किया है यहाँ तक कि मेरे बुरे कर्म भी स्वार्थ के लिए नहीं थे अतव मैं संतुष्ट हूँ यह बात नहीं कि मैं समझता हूँ कि मैंने कोई विशेष महत्वपूर्ण या अच्छा कार्य किया है परंतु संसार इतना क्षुद्र है जीवन इतना तुच्छ और जीवन में इतनी इतनी विश्व है कि मैं मन ही मन हँसता हूँ और आश्चर्य करता हूँ कि मनुष्य जो कि विवेकी जीव है इस क्षुद्र स्वार्थ के पीछे भागता है ऐसी कुशित एवं घृणित वस्तु के लिए ललायित रहता है यही सत्य है हम एक फंदे में फंस गए हैं और जितने जल्दी उससे निकल थकेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा मैंने सत्य का दर्शन कर लिया है अब यदि यह शरीर ज्वार भाटे के समान पहता है तो मुझे क्या चिंता जहाँ मैं अभी तक रह रहा हूँ वह एक सुंदर पहाड़ी उद्यान है उत्तर में प्रायः क्षितिज पर्यंत विस्तृत हिमाच्छादित हिमालय के शिखर पर शिखर दिखाई देते हैं वे सघन वन से परिपूर्ण हैं यहाँ न ठंड है न अधिक गर्मी प्रातः और साय अत्यंत मनोहर है मैं गर्मी में यहाँ रहूँगा और वर्षा के आरंभ में काम करने नीचे जाना चाहता हूँ मैंने विद्यार्थी जीवन के लिए जन्म लिया था एकांत और शांति से अध्ययन में लीन होने के लिए किंतु जगदम्बा का विधान दूसरा ही है फिर भी वह प्रवृत्ति अभी भी हो तुम्हारा विवेकानंद